प्रश्नोत्तर दीपमाला तीर्ष महिमा जिज्ञासा काशी को महाश्मशान क्यों कहा जाता है समाधान एक बार किसी ने यही सवाल करपात्री जी महाराज से किया उस समय मैं भी वहां उपस्थित था उन्होंने जवाब दिया कि जहां केवल एक स्थूल शरीर जले उसका नाम शमशान है और जहां इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी जल जाए उसका नाम महाश्मशान है काशी तो ज्ञान की नगरी है यहां मरने वाले जीव को भगवान शिव ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है अर्थात कारण शरीर अज्ञान जल जाता है सूक्ष्म शरीर अज्ञान का ही कार्य है उसके नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है स्थूल शरीर तो चिता पर जल ही जाता है इस प्रकार तीनों शरीर नष्ट होने पर जीव मुक्त हो जाता है उसे पुनः कभी शमशान में नहीं आना पड़ता इसलिए काशी को महाश्मशान कहा जाता है एक दृष्टि से देखें तो यह शरीर भी महाश्मशान ही है इसके अंदर रोज अनगिनत छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं और इसी में दफनाए जाते हैं शमशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा शिव महिमना इसमें चैतन्य परमात्मा इंद्रियों और मन के साथ क्रीड़ा कर रहा है जिज्ञासा उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधमा शास्त्र चिंता तीर्थ भ्रांत्य धमा धमा यहाँ पर तीर्थ यात्रा को अधम से भी अधम साधन बताया है ऐसा क्यों समाधान तीर्थ यात्रा अधम साधन नहीं है पर हमेशा प्रकरण को देखना चाहिए यहाँ ज्ञान का प्रकरण है सहजावस्था का मतलब स्वरूप में स्थित हो जाना इसलिए सहजावस्था साध्य है और अन्य जो अवस्थाएं बताई गई है वे साधन है साधन से साध्य उत्तम होता ही है इसलिए सहजावस्था को उत्तम कह दिया सहजावस्था प्राप्त नहीं है तो आपको ध्यान धारणा करने पड़ेंगे यह सहजावस्था के अंतर्गत साधन है इसलिए इनको द्वितीय स्थान पर रखा है कोई ध्यान भी नहीं कर सकता तो कहा शास्त्र चिंतन करो ध्यान के लिए मन स्थिर नहीं रहता तो उपनिषद ब्रह्मसूत्र उनका भाष्य या अन्य आत्मसंबंधी ग्रंथों का अध्ययन करो इसको तृतीय श्रेणी में रखा है अब कोई कहे अध्ययन भी नहीं कर सकते तो कहा तीर्थ यात्रा करो इसलिए तीर्थ यात्रा को चतुर्थ श्रेणी में रखा है यहाँ अधमाधम कहने का तात्पर्य श्रेष्ठता के तारतम्य में लेना चाहिए तीर्थ यात्रा अच्छा साधन है तीर्थ यात्रा से आसक्ति कम होती है तपस्या भी हो जाती है सुविधा असुविधा के समय परमात्मा की स्मृति होती है चलते रहते हैं तो राग द्वेष से भी बच जाते हैं इसलिए तीर्थयात्रा को किसी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए विद्या विद्यातीर्थे जगती विबुधा साधव सत्य तिर्थे, गंगा तीर्थे मलिन मनसो ध्यान तीर्थे तीर्थे धरा योगिनोध्यानतीर्थे दान तीर्थे दानतीर्थे लज्जा तीर्थे कलयुतय पातक क्षाड़ते इस संसार में विद्वान लोग विद्या रूपी तीर्थ में साधुजन सत्यूपी तीर्थ में अशुद्ध चित्त वाले लोग गंगादी तीर्थों में योगीजन ध्यान तीर्थ में राजा लोग पृथ्वी रूप तीर्थ में धनवान लोग दान रूपी तीर्थ में और स्त्रियां लज्जा रूपी तीर्थ में अपने अपने पापों का मार्जन करते हैं